दहली से एक क्वेश्चन है मनीष जी का मनीष जी पूछते हैं कि जब से मैं आपकी बातें सुनी है तब से मैं ऐसे जीने का प्रयास कर भी रहा हूं और मैं सारी बातें ध्यान में रखना चाहता हूं पर बार बार मेरा फोकस बटक जाता है तो फोकस क्या सकते देखिए आपका फोकस आपकी आवश्यकता है यदि जिंदगी में क्या आवश्यक है इसको एक बार ठीक से बैठ के आप समझ लेते हैं तो फोकस आपका बना देता है आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो फोकस डायल्यूट हो जाता है तो मानव की जिंदगी की सफलता को लेकर मानव की जिंदगी में एक जीने के एक स्वरूप को लेकर उसमें न्याय को लेकर किन चीज़ों की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को एक बार ठीक से बैठ कर समझने की जरूरत है और ये सिर्फ रेडियो के सेशन से, से नहीं हो सकता है रेडियो के सेशन से में सिर्फ इतनी बात है सूचना के रूप में आप तक कोई बात पहुँच सकती है कोई छोटी मोटी क्लैरिटी भी इसमें हो सकती है अगर ठीक से इसको आगे बढ़ना है आपको लगता है बात ठीक है तो फिर हमको थोड़ा आवश्यकताओं को और अच्छे गहरे से एक बार देखना होता है जैसे भूख लगने पर आपको खाना चाहिए या एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको आवश्यकता लगती है इसकी कभी इसमें से फोकस आठा है आपका ठीक वैसे ही सुखी होने के लिए समझने की आवश्यकता है क्या उतनी इंटेंसिटी से उतनी क्लैरिटी से हम इसको समझ पाए यदि उसको हम समझ लेते हैं एक बार वंस फॉर ऑल है कोई इसमें दिक्कत नहीं ऐसा देखा ही गया है यहाँ हजारों लोगों के साथ ऐसा देखा जा रहा है कि उनको एक बार समझ में आ गया कि हम खा के सुखी नहीं हुए हैं खाना जिस प्रकार से शरीर की आवश्यकता है समझना उस प्रकार से मेरी आवश्यकता है ये बात एक बार ठीक से समझ में आती है तो ये हमेशा बनी रहती है कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। hmm.